सुर विमल गायक फल चारु राम चंद्र की जय पवन सुधमान जय भोलो भाई सदस्य संख्या इक्यानवे के बाद इक्यानवे शिवही सम्भुगन करहींंगारा जटाम कुटेही मोरूारा कुंडल कन कन पहरे व्यालाभूति पट के हरिछाला अशिललाट सुंदर शिवगंगा तीन उपवीत भुजंगा गरल और नर शिमाला अशिव वेश शिवधाम कृपाला करत्र सूल ड मिराजा चले बसही देख शिवई सुरत्रिय मुसका कर लायक दुल जग नाही विष्णु विष्णुरंच चढ़े बाहन चले बराता सुर समाज सवभाति अनूपा।, सव अनूपा नहीं बरात दूल दूल्हे अनुरूपा विष्णु कहा बिहस तब बोली सकल दिशराज बिलग बिलग होल सब निजे निजे सहित तो समाजे निजे निजे सहित तो समाज हरे चंद्र की जय पवन सुत जय अब स्मारण करेंगे कैलाश पर्वत वहाँ भगवान शंकर जी की बारात तैयार हो रही है सप्तषि जब लग्न पत्रिका ले आए और ब्रह्मा ने उसको पढ़ करके सुनाया सब देवता लोग प्रसन्न हो गए और बारात में चलने की तैयारी करने लगे देवता लोग तो अपने अपने बहन सम्भालने लगे अपने अपने बारात जाने की तैयारियां करने लगे और शंकर जी का को सजाया जाने लगा शंकर जी वर हैं तो उनको वर को सजाया जा, जा रहा है तो देवता लोग उनको नहीं सजा रहे हैं शंकर जी के जो अपने गण हैं वही शंकर जी को उनको उनका जगह हो श्रृंगार कर रहे हैं कहते शिव ही संभुगण करवता लोग क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि देवता लोगों से शंकर जी का श्रृंगार बन नहीं पड़ेगा शंकर जी का ऐसा श्रृंगार है क्यों उनके गण ही कर सकते हैं। दूसरे लोग कहेंगे तो वो अपनी दृष्टि से करेंगे उन्हें जो सुंदर लगे सो करेंगे लेकिन शंकर के ऊपर उनके देवताओं के विचार की जो सुंदरता का श्रृंगार होगा वो जमेगा नहीं हमेगा नहीं शंकर जी को तो श्रृंगार कैसा चाहिए वो देखो जटा मुकुट अहि मोर समारा वो जटाएं धारण किए हो अब बर हो वो भी जटाएं धारण किए हो जटाएं खूब संभाल करके बांध दी और उनने मौर लगा दिया बना जैसे बर के मौर सबसे पहले बिना मौर के बरकाएगा इसलिए मौर मौरी बना दी जाती है उनके दोनों के लिए बर्फ के बढ़ू के लिए तो मौर बांध दिया गया उनके सिर सबके ऊपर खजूर इत्यादि का बना करके वो बना अब उसके कुंडल कंकना पहरे व्याला कानों में कुंडल पहनाए गए सब आभूषण पहनाना ना कानों में कुंडल पहनाए गए हाथों में कंकन पहनाए गए तो काहे के बने हैं ये न सोने चांदी के नहीं सांपों के सांप के बना करके कान में कुंडल लटकाए गए सांपों के साप करके हाथ में कंकण जो वो लपेटे गए जगह जगह कहने के तात्परिए कि उनके श्रृंगार में आभूषण जितने हैं वो सर्प है सर्प है बासुकी सर्प है और सर्पों के नाम है जगह जगह और प्राणों में जहां कहीं कही शिवपुराण आदमी है शंकर जी की बराज की तैयारी है वहाँ तमाम सर्पों के नाम भी गए हैं बनाये गये है सब के सब लोग जो है वो उनके लपेटे हुए गए विभूति पट के हर छाला तन विभूति शरीर में उनके विभूति लगाई गई शमशान की विभूति सारे शरीर में उनके लपेटी गयी पट के हरी छाला वस्त्र पहनाये गए तो वस्त्र क्या केहर छाल के हर सिंह के बाघांबर उनको लपेटा गया सिंह के चमड़े का वो ही जो है पहनाया गया शशि ललाट सुंदर श्रीगंगा और मस्तक के तो ऊपर चंद्रमा लगाया गया शशि ललाट भाल के ऊपर मस्तक के तो ऊपर चंद्रमा और सुंदर श्रीगंगा और सर के ऊपर जो है गंगा जी प्रवाहित है वो भी उनके श्रृंगार में है नयन तीन शंकर जी के तीन नेत्र हैं तीनों नेत्रों को जो है उनको भी काजल वगैरह लगा लगा करके सुंदर बना दिया गया उपवीत भुजंगा उनके जो है वो उपवीत जो है वह यज्ञोपवीत है वो भी सर्प की है यज्ञोपवीत भी पहने में लेकिन सर्प का यज्ञोपवीत सूत का नहीं नूद का नहीं गरल कंठ गले में जो है विष है शंकर जी की जब समुद्र मंथन से विष निकला तो देवताओं को कृपा करके उन्होंने विष पी और विष तो वह पेट बनाई गया गली में रुका तो गले में उनका काला रंग उसका दुष्का जो है झलकता है तो गरल है उ नर सिर और छाती के ऊपर देखो तो नर सिर है माने मनुष्यों की मुंडों मुंड जो है वो कटे हुए सिर उनके सिर गुड़िया की जगह में सिर हैं और सिर की माला बना करके उन्होंने गली में पहने हुए हैं अशो वेश से उधाम कटाला अशुभ धारण किया माने बड़ा भयंकर रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन है हाँ शिवधाम शिवधाम कृला माने बड़े ही कल्याण स्वरूप हैं, सब कल्याण करने वाले हैं, लेकिन स्वयं अकल्याणकारी अमांगलिक रूप धारण किए हुए हैं ऐसे भगवान शंकर जी कर त्रसूल और डमर उगे हाथ में त्रसूल लिए हुए हैं और डमर उग हाथ में लिए हुए हैं एक हाथ में त्रसूल एक में बात में तो सूलदा ने आत्म में डंडू लिए हुए डूजा और चले बसें, चले बाजे ही बाजा और बसही के माने नंदी के ऊपर बैल के ऊपर सवारी उनकी है और उसके ऊपर चढ़ चल करके चले तो सब बाजे बजने लगे ऐसा श्रृंगार शंकर जी का हुआ इसमें मुख्य बात जो तुलसीदास जी ने कह दी कि बस अशिव वेश शिव धाम कृपाला भगवान शंकर जी शिव स्वरूप है कल्याण स्वरूप है लेकिन वेश सब उनका अशुभ वेश है तो ये अपनी भारतीय संस्कृति का जो देवताओं का रूप है ये बड़ा विचित्र रूप यहाँ का है अगर भारतीय संस्कृति के राष्ट्र को न कोई समझे तो उसको सब अटपटा लगता है उसको लगता है कि सब जंगली लोगों की जंगली रूप ईश्वरों का जो ईश्वर का भगवान का जो रूप उन्होंने विचार कर लिया है तो इन्होंने कल्पना कर ली है ऐसे भयंकर रूप की हो सकता है जंगल में रहने वाले कनपट्टे वगैरह हों जिस सोचा होगा कोई ईश्वर को होना चाहिए तो उन्होंने ईश्वर अपने कैसे सोचा होगा जैसा उनका काम जो आसपास जो उनको दिखाई देता, कहीं सिंग दिखाई देता कहीं दिखाई है कहीं सिंह दिखाई देता है कहीं शेर दिखाई देते हैं कहीं उनको सांप दिखाई देते हैं बिच्छू दिखाई देते हैं ऐसे करके जो आसपास जैसा उनका जीवन है वैसे ही उन्होंने अपने ईश्वर की कल्पना इसी प्रकार से कर ली होगी कहते हैं ऐसा ही वो सब होगा असल में मनुष्य का स्वभाव है कि जैसा उसे प्रिय होता है वैसे ही ईश्वर का रूप भी समझता है सघन रूप ईश्वर को कैसा मानेगा जैसा उसे प्रिय लगेगा वैसा मानेगा इसलिए जिन लोगों को सांप भिछु सिंह यही प्रिय है तो बस भगवान में भी जो लिए उनको कि तो वही प्रिय है ऐसी लोग कल्पना करते हैं पश्चिम की लेकिन यहाँ भारतवर्ष में जो है ये सब प्रतीक है ये और जो जिसका प्रतीक सही समझ में आया उसको उसको स्वीकार कर लिया और फिर सगुण रूप उसी प्रकार से बनकर के तैयार हो गया जो हो गया उसे कोई आपत्ति नहीं शंकर कल्याण स्वरूप है शिव स्वरूप है परमात्मा का तो मुख्य लक्षण ही है परमात्मा शिव रूप है मांगलिक रूप है भगवान का स्मरण करो तो सब मंगल ही मंगल होते हैं परमात्मा मंगल, मंगल की कोई बात ही नहीं अशुभ की कोई बात ही नहीं सब शुभ है सब मंगल है परमात्मा का तो जो स्मरण करता है उसका भी मंगल हो जाता है तो परमात्मा नामंगल कहाँ हो सकता है उसमें अशुभ कहाँ से हो सकता है लेकिन फिर भी उनके जो इतने सभी रूप धारण किए हुए शंकर जी सगुण रूप में ये सब उनके उनके गुण जो है वो उन्हीं का ये सूचक है ये सब दुर्गुण लगते हैं लेकिन गुण के सूचक है ये कथा जो शंकर जी की है एक बात ये भी बताने की कोशिश बार बार ये बात आती है शंकर जी जो है वो हो शिवधाम है कल्याण स्वरूप हैं लेकिन सब उनमें सद्गुण ही सद्गुण है, है। परमात्मा उन दुर्गुण का है कौन को है लेकिन उनको देखो तो कभी कभी दुर्गुण करके लगता है जो दुर्गुण लगते हैं अशभ लगते हैं वो क्यों है ये बताने की कोशिश की गई यहाँ पे समझाया गया कथा में जैसे नारद जी जब गए हिमांचल के पास तब भी उन्होंने बताया कि पार्वती को ऐसा दर मिलेगा जिसमें ये ये दोष होंगे ये तो दोष जो है वो हो, बाद में समझा दिया कि ये दोष जो है वो शंकर जी में दोष करके लोगों को लगते हैं लेकिन ये सब कोई दोष नहीं है वास्तव में शंकर जी के गुण हैं उन्हीं गुणों को संसार के रूप में उनको दोष करके देखा जाता है परमात्मा के जो गुण हैं ये ज्ञानी पुरुषों के जो गुण है या सिद्ध के जो गुण वो तो संसारी व्यक्तियों को दुर्गुण समझ में हैं ये बात एक सत्य है संसार की घटना उस बात को दिखाने के लिए बताने के लिए ये प्रसंग बहुत उत्तम प्रसंग है ऐसे फिर सप्तषि पार्वती जी के पास जाते हैं वहां पर भी शंकर जी के तमाम दोष बताते हैं कि तो ऐसे ऐसे दोस्त शंकर जी में है उन्हीं में से एक दोस्त पर बड़ा भयंकर दोष बाद में आ गया कि शंकर जी ने कामनाओं का इत्याग कर दिया काम भस्म कर दिया एक तो बड़ा दोष आ गया उनमें तो ये सब जब सत्तरसी पार्वती जी से तमाम दोषों का वर्णन करते हैं तो पार्वती जी कहती है कि देखो ये सब शंकर जी में कोई दोष नहीं है तुम अज्ञान के कारण इस प्रकार की बातें करते हो ये सब शंकर जी के गुण ही गुण हैं यहाँ पर भी जो उनका वेश का वर्णन है वो अमंगल सूचक जितने भी हैं वो दिखाए गए लेकिन ये सब शंकर जी के गुण है इनमें दोष कुछ नहीं है अगर हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म न हुई कि इस रहस्य को समझे तो फिर इसके माने पर तो हिंदू धर्म के साहित्य को सनातन धर्म को समझने के हम अधिकारी ही नहीं है सनातन धर्म हिंदू दर्शन यह उसका ये रहा से कि देवताओं के किस प्रकार के प्रतीक हैं और उनके रूप प्रतीकात्मक है ये बात को तो समझना नितांत आवश्यक है और समाज में बहुत विभ्रम नहीं छाया हुआ लोगों को जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक जगह जगह इसी प्रकार से लोग उपहास करते रहते हैं स्वयं समझते नहीं है और दूसरों के मन में ध्यान भी उत्पन्न करते रहते हैं ऐसे लोगों को ये बताना सबको आवश्यक है कि तो देखो ये सब प्रतीक क्या है किसके क्या प्रतीक है जैसे शंकर जी हैं इनके ये सर्व जितने भी हैं ये वासनाओं के प्रतीक हैं। व्यक्तियों में जो वासनाएं होती है वो वासनाएं जीवों को तो वासनाएं जो घेरती हैं तब उनको कलुषित कर देती है जीव वासनाओं के बंधन में पड़ करके जन्मुक्ति के चक्र में पड़ता है और दुखी होता है लेकिन ये वासनाएं परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ती परमात्मा इतना समर्थ है शक्तिशाली है कि दूषित वासनाएं भी उसके निकट पहुंच करके विषहीन हो जाती हैं। वासनाओं में विष है जैसे सर्व में विषय है तैसे वासनाओं में भी विषय है लेकिन शंकर जी उन वासनाओं को धारण किए वहां पर कोई विषय है ही नहीं निर्विष धो करके सप लगते हुए हैं शंकर जी के ऐसा नहीं कि शंकर जी को पाट रहे हैं तो सब और शंकर जी के शरीर में विष फैल रहा हो ऐसे थोड़े शंकर जी सब सप लगेटे लेकिन विष कोई नहीं उनका प्रभाव डालता ऐसी वासना हो तो हों लेकिन वासनाओं का जो विषय है वो नहीं होना चाहिए जब परमात्मा को भूल करके देहाभिमान रख करके इंद्री की इच्छा से जब वासनाएं किसी के कार्य करती हैं तब उन वासनाओं में दुख आ जाता है लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो करके लोक कल्याण के लिए कार्य करता है और जब उसका कोई अहंकार नहीं रहता कोई स्वार्थ नहीं रहता और फिर भी उसकी वासना है जैसे लोक सेवा कल्याण की वासना है परमात्मा को प्राप्त करने की भक्ति की वासना है ऐसी वासनाएं होंगी तो इन वासनाओं में दुख नहीं है ये मंगलकारी वासनाएं तो ये शब्द जितने हैं ये हैं मंगलकारी वासनाओं के सूचक हैं, जो वासनाएं है की कि किसी को दुख नहीं देते किस प्रकार से इनके रहस्य को धीरे धीरे करके चित्र में धारण करे समझे और जो इनके गुड़ रहस्य करके तत्व तो है उसको समझे, उसको मन में धारण करे ऐसे तन विभूति शरीर में जो शंकर जी विभूति लगाए हुए है वो तो विभूति क्या है शमशान की विभूति है लेकिन शमशान की विभूत अपवित्र है भगवान शंकर की इतने पवित्र हैं और लोकातीत हैं कि शमशान की भगूति भी उनके शरीर में लग करके पवित्र हो जाती शमशान की भगूति शंकर जी के शरीर का अपवित्र नहीं करती शंकर जी के तो शरीर का स्पर्श करके वो भगूत शुद्ध हो जाती और तो शंकर जी को वो भगूत देवता लोग धारण करते हैं ग्रहण करते हैं तो देवताओं का भी मंगल करने वाली विभूति बन जाती है ऐसी कविता विभूति बन जाती है ये महिना विभूति है और फिर ये विभूत शंकर जी के वैराग्य के सूचक है जो परमार्थ है उच्च श्रेणी जीवन की है में है परमात्मा स्वरूप भाव को प्राप्त सही हुआ परमात्मा को प्राप्त किया या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया तो फिर वैराग्य आ जाता है वैराग्य जीवन का उत्तम गुण है सर्वश्रेष्ठ गुण वैराग्य व्यक्ति में और तो जो राग है वस्तुओं में व्यक्तियों में धन में इनमें जो आसक्तियां हैं ये व्यक्ति के दोष है दुर्गुण लेकिन संसारी व्यक्ति इन आसक्तियों को ही अच्छा मानता है इनको गुण समझता है मंगलकारी समझता है लेकिन परमार्थ की दृष्टि से ये सबके सब दोष हैं भयंकर दोष हैं ये सब आसक्तियां ये त्याग जो है वैराग्य है यही उत्तम है जितना जितना व्यक्ति में तैयार वही राज्य है, उतना ही अधिक वो व्यक्ति श्रेष्ठ है उतना ही अधिक महान है उतना तो ही अधिक गुणवान है आसक्तियां व्यक्ति को तुच्छ बना देती हैं हीन बना देती है, अधोगति की ओर ले जाती है तो ये बात जो है व्यक्ति को अपने अनुभव से धीरे धीरे करके शास्त्र को कहते हैं पहले तो शास्त्र की बात बड़ी विचित्र लगती है बड़ी कठिन लगती है लेकिन उसको परीक्षा करके कोई देखे अपने जीवन में उसकी सत्यता हर व्यक्ति को समझ आएगी। आयेगी को एक व्यक्ति ने बताया कहा कि देखो एक छोटी सी बात का मुकदमा चल रहा था कचहरी में बहुत साल हो गए कई साल चार पांच साल हो गए हर महीने दो महीने में तारीख चल जाए हर महीने लिए कागज पत्तर वकील के पास जाओ कचहरी में जाओ फिर उसको जो वो फिर तारीख बढ़ गई कहीं तो ये कागज लगाओ तो वो कागज लगाओ तमाम इस प्रकार करो तो रोज झंझट उसका लगा रहता था तो, तो क्या एक दिन हमारी समझ में आएगा जिंदगी का रही ही हमारा और चार पांच साल से छोटी सी बात को ऊपर मुकदमा चल रहा है इसमें अगर हम मरे गए तो इसके बाद में इसके जितनी चीज जिस चीज के ऊपर मुकदमा चल रहा है उसको कौन हमारे सबके ऊपर ही चली जाएगी हटा थोड़ा खत्म तब बस उसने जो है वो इस प्रकार का विचार उसके मन में बहरा दिया गया एकदम अच्छे सत्संग से आ गया हो चाहे सात करके आ गया हो चाहे परमात्मा की कृपा से आ गया हो तो जहां उसने उसमें बहरा दिया गया, गया तह तो उसमें कागज पत्र ले जाकर वकील तो तो के वकीलियां भर दिए और कह दिए कि हमारे वहां पर एप्लीकेशन लगा देना क्या देना कन्न मुकदमा विदड्रा कर दिया अरे वकील कहीं तो लगा इतने दिन मुकदमा लड़ते लड़ते उसका सब करते करते अपने बिल्कुल चल जाए तो जीते जाते अब तो हो ही जाता अब बिल्कुल किनारे आ गया तब तीसरे कहते अरे कहा कब चाहे किनारे आ गया हो क्या कहा चला गया हो अब हमें उस मुकदमे से कोई मतलब नहीं चाहे मुकदमा बना रहे चाहे खत्म हो जाए कि अब हम अभी ताबिर से नहीं आएंगे तो अब गया आराम से सोया आनंद से और फिर अपने अनुभव ही अपने मन में कितने रिलैक्सड है। हैं तनाव समाप्त हो गया और बड़ी शांति विश्राम का अनुभव हुआ तो कोई भी आप तो इस प्रकार से देखें जहां भी कहीं बस व्यक्ति इत्यादि कहीं भी आ सकती हो उस आसक्ति की कल्पना ही थे कह लो क्या हम उससे कोई नहीं, और फिर देखो कैसा फील होता कितना रिलैक्स फील करते हैं अपने तो उसी मालूम हो जाए कि बैराग्य का सुख क्या है एक वैराग्य का आनंद क्या आसक्तियां छूटी वैराग्य में फिर आनंद आनंद वैराग्य नहीं है तो फिर वो आसक्तियां आसक्तियां व्यक्ति को तो झटझोड़ती रहेंगी दुख देती रहेंगी परेशान करती रहेंगी किसी जगह एक जहाँ देखो जहाँ जो जिस बात तो से बहुत चिंता रहती हो तो उसको किसी न किसी प्रकार से विचार करके आसक्ति को तो मिटा दो आसक्ति के मिटाने के लिए अनेक उपाय हैं कि ये एक ये समझ लोग है हमारे बस की बात नहीं कितना सुनता जाने के तो जौन हो रहा है। था कदम करो जहां तक हमारा प्रयास हमने किया अब नहीं हमारा बस चलता कहां का होगा एक यही हो गया मेरा दी का दूसरे ऐसे सोच दो जीवन ही कितना मन सभी छूट जाता है दूसरे से उठ तो फिर उन सबको जहां जहां हमारा अटैचमेंट कौन काम आने वाला जहां जहां हमारी आसक्तियां कौन काम आने वाली क्या होगा हम कह ऐसे करके सोच लो या और कोई व्यक्ति से किसी प्रकार का सोच लो ये सम्बन्ध की वेदांत के अनुसार ये जगत जितनी बस्तुएं समय स्वप्न के समान मिथ्या से बस्तुएं हैं जैसे स्वप्न की बस्तुएं जो हमारे आशक्ति होती है झूठी जागने पर स्वप्न की बस्तुआ कुछ लोग जागे लाभ न हान कछ उत्तम प्रपंच जागने पर न कहीं न कहीं हान ऐसी करके समझो संसार की जितनी आसक्तियाँ है स्वप्न के समान है ऐसे ही किसी प्रकार विचार करने के अनेक तरीके हैं उनसे जो जिस प्रकार का विचार करके अनाशक्त हो जाए विरक्त हो जाए और फिर देखें कि उसके मन में कैसी शांति है, कैसा सुखानुभूति होती है तो ये कहते हैं कि शंकर जी जह ये है गैराग के मूर्तमान रूप है इसीलिए तो अगाए हुए माँ रामन इसीलिए धारण किए हुए शंकर जी के सल्पर गंगा जी की धारा तो गंगा जी वैसे तो सोचोगे अब चलते होंगे तो गंगा जी किसी धारा फगारे की तरह से बहती रहती होगी जहां जाते होंगे कहाँ गंगा बह रही होगी बड़ा मुश्किल पड़ती होगी ये सब तो ठीक है चलो कैलाश करवा से गंगा जी निकलती हूँ और मैदान में आती हूँ तो एक जगह से निकल रही हूँ एक जगह में गंगा जहां जा जाए वहां गंगा बहने लो जिस कमरे में बैठ जाए बह जाए है कौन कमरे घुसने दे ऐसे करके ब्रा दंगा ले का आश्रम लगता है गंगा भी ऐसे का मतलब ठीक है अब इसको फिर तो जब ये प्रश्न आवे तो विचार करो देखो ये गंगा जी है ज्ञान और भक्ति की गंगा जी है ये शर्मा दास करते हैं हर किसी का ज्ञान शर्मा दास करता है हर किसी की भक्ति शर्मादास करती हृदय में भगवान का ज्ञान भी है हृदय भगवान की भक्ति भी है और फिर वही जो निकलती रहती है ज्ञानी देती हैं, उनका स्वभाव होता है जो ज्ञान कहीं भी होते हैं तो आसपास अपना ज्ञान ही बांटते रहते हैं जहां कहीं होंगी ज्ञान की चर्चा करेंगे तो उनके मुख से ज्ञान निकलता रहता है वो तो समझो ज्ञान की गंगा वो गंगा बहती रहती है सब जैसे गंगा में स्नान करके लोग पवित्र हो जाते हैं ऐसे ज्ञान की गंगा में स्नान करके लोग पवित्र होते रहते हैं भक्ति की गंगा में स्नान करके लोग पवित्र होते रहते हैं तो शंकर जी जो जमीन जो गंगा जी है ये ज्ञान और भक्ति की गंगा भी है ऐसे करके उनको सबको तो देखे नहीं हाँ, था तो लगे की हाँ अब ज्ञान भी गंगा तो ऐसी कहाना भाई जाए तो जी लाई जाए तो कुछ नहीं होगा लोगों को कल्याण ही करेगा सबको शुद्ध ही करेगा पवित्र करेगा अब ठीक है ज्ञान गंगा पानी वाली गंगा तो बड़ी तो इस प्रकार की ये जो है शंकर जी का ये रूप इस प्रकार से शसिलट इसी प्रकार सभी नहीं है बहुत सी गुण है शंकर जी के ने सर शसिला चंद्रमा है कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि राव ने चंद्रमा को जिसम राव के और चंद्रमा थी दुश्मनी थी चंद्रमा भागा वहां से शंकर जी के सामने में आ गया तो शंकर जी ने लेकर के उसको अपने मस्तक पर तो धारण कर लिया वो बड़ी जीनता से आया था उन्होंने अपने मस्तक ऊपर लगा दया उन्होंने देखा एक बड़ी अच्छी चमचनी चीज हमारे पास आ गई तो उन्होंने अपने शत्रु ऊपर लगा दी प्रभाव आया प्रभाव तो से शंकर जी ने कहा कि तुम क्या आये कई पाप के पास आ गया चंद्रमा और वो हमारा खाना हमारा शत्रु है हम उसे खाएंगे तो शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी शरण में देवता भी आते हैं हमारी शरण में अस्र भी आते हैं दोनों हमारी शरण में आते दोनों को शरण देते हैं तो शंकर जी ऐसे हैं तो हम लोग तुम भी हमारे समय में आना चाहे दे सकते हैं तुमको उसमें तो चंद्रमा से उसी समय जब वो राहुल सामने आ गया तो चंद्रमा दे गया कि आपका हमारे संकर जी के पास में आ गए तो भी राहुल आ गया तो चंद्रमा कि डर के कहा से चंद्रमा में अमृत था वो चू गया गिर गया अमृत जो अमृत गिर गया वो राहु ने फिर खा लिया में एक बार अमृत खा चंद्रमा का अमृत गया है फिर क्यू जब पी लिया तो उसके एक स्तर के ससुर हो गए राहु शरीश उसके एक स्तर के जब ससुर हो गए तो शंकर जी ने उस ससुर को एक माला बनाई और माला बनाकर गले में पहन ली माला हो गई शंकर जी गले में जो नर्म माला है तो के के सुर की मुंड माला बन गई तो शंकर राह हो गया गले में लटका हुआ मुंडमाला और चंद्रमा हो गया मस्तक में लगा हुआ चंद्रमा इस प्रकार से बंद तो आज समय यह है कि कथा के हिसाब से पुराण की कथा बच्चे तो बड़े-बड़े है बच्चों की सिखानियां हैं बड़ी मनरसंजक कहानियां हैं लेकिन तात्पर्य का यह है कि शंकर जी के जो भी सामने आता है भला बुरा अच्छा आदमी है शंकर जी के सामने आए तो शंकर जी उसको भी शरण देते हैं बड़े लोग शंकर के सामने आए पापी लोग जराचारी भ्रताचार्य शंकर के सामने आए तो उनको भी भगवान शरण और सबका कल्याण करें भ्रष्टाचारी या कन्याण के मानी नहीं उसका भ्रष्टाचार खूब कम है ये नहीं तो उसका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो जो देवता देव शंकर जी के शर्ण में वो देवता भी सामने आकर के उनकी रक्षा करें तो अब जैसे तारक असर ता तार ता तो में मारा जाना है तो अब तारक असर जब मारे जाए जब शंकर जी का पुत्र उत्पन्न होता है फिर मारेगा ऐसी खतरा असर वध भगवान शंकर जी ने तो असर थे उनका शंकर जी ने उनका वध किया उनको मार करके देवताओं को बचाया तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो असुर जैसे ये रावण भाईश तपस्या की तो, तो ब्रह्मा जी और शंकर जी इन दोनों ने रावण को वरदान दिए तो वरदान दिए कि मानी जो है ये जो उनके सामने आते हैं उनको तो ये वरदान भी दे देते हैं असुरों को भी वरदान देते हैं देवों को भी वरदान देते हैं इसलिए कहने का तात्पर्य कि भगवान शंकर जी के शान जाना चाहिए और भले भले जो कुछ अनु वो विचार न करें कि हम भले हैं कि हम बुरे हैं शंकर जी के सामने जाएंगे तो हम ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे अब वो तो शंकर जी के तो प्रताद हुए दयाल हुए सभी प्रसन्न तो में लेते हैं सभी का उद्धार करते हैं बस ऐसे समझ करके उनके सामने जाना चाहिए ये सूचना है इस प्रकार जी अब इसी प्रकार से हर और जगह बहुत जगह स्थान आते शंकर जी की जहाँ स्थितियां हैं वहाँ पर ये सब बातें बार बार बोली गई हैं कि तो जगह जगह ये प्रसंग आते रहते हैं उनको तुलसीदास ने उनके संकेत जगह जगह भी दिए हैं और जैसे एक जगह तुलसीदास ने स्वयं बता दिया शुल शुल तो है प्रयासूल निर्मूलन शूल पानन और शंकर जी प्रसूल ने इसके माना क्या है प्रयासूल में तीन प्रकार के पीणाएं जो दुख है जीवों के दैहिक गैरिक भौतिक पापा उन तीनों का नाश करने वाले हैं तो शंकर जी तीनों का नाश करते हैं इसलिए प्रसूल उनके हाथ में तीनों का नाश करने वाले हैं तो यहां शूल निर्मूलमन तीनों प्रकार के शूलों का निर्मूल करने वाले शुल्ल पानी त्रशुल हाथ में लिए उन्हें समझ करूंगा अब देखो संतुष्ट बता दिया ना इस त्रशुल तो तो क्या है आ, बस ऐसी करके जगह जगह उनकी बताई गई उनको सबका अध्ययन करके ढूंढ करके याद करना चाहिए और तो समझना चाहिए और समाज में अन्य को समझाना चाहिए वृद्धावस्था में अवकाश प्राप्त लोगों के लिए एक बड़ा काम यही है कि हम अपने हिंदू धर्म को सनातन धर्म को ठीक ठीक समझें और समाज में जो भ्रांति फैली हुई है उनको दूर करें समझाने दूसरे लोगों को अपने घर में परिवार में मोहल्लों में रिश्तेदारों में मित्रों में जहां जहां का जो कोई तैयार हो सुनने को उसको समझाने कि देखो सही बात ये है इसको इस, इस प्रकार को समझा तो करकसूल और दमरोग्य राजा शंकर जी का जो डमरू है ये डमरू की भी अपनी कहानी है डमरू तो केवल ऐसा नहीं कि बस बाजा है बस हाथ में शंकर जी गया तो, तो शंकर जी अपने बाजा जैसे बच्चे खिलौना खनखाना बजाते रहते हैं तो शंकर जी अपने डमरू बजाते रहते हैं इतनी मात्र बात नहीं है शंकर जी ने डमरू बजाया तो उसमें से सोले वो ध्निया उत्पन्न हुई और उन ध्नियों से सारी जाकरण बन गई पानी ने शंकर जी की तपस्या की तो शंकर जी आकर के पानी के सामने आकर के उपस्थित हो गए और उन्होंने पाणी में कहा कि भगवान संस्कृत की जात तैयार तो कर ली उसके लिए आप हमें वरदान दो, दो। शंकर ने डंडू बजा दिया माज को जो डंडू बजा दिया तो उसमें से जो ध्वनिया निकली उनके सूत्र बन गए पानी ने उन सूत्रों को लेकर के विस्तार तो कर दिया फिर तो जब विस्तार कर दिया तो अष्टाध्यायी हो गई और तो महाअष्टाध्यायी हो गई लग अष्टाध्यायी हो गई फिर वह तमाम जाकरण बनकर विस्तार होता चला गया कुछ उन्होंने किया फिर शादी आने वाले वैयाकरण थे उन्होंने तो सबका विस्तार किया इस प्रकार के संस्कृत का विस्तृत जागरण बन गया संगीतकार कहते हैं कि हमारी संगीत तो की उत्पत्ति तो शंकर जी के दम्बू से हुई ऐसे बोलते हो कहते संगीत के जितने स्तर हैं सप्ताल आदि हैं और सभी नीचे शंकर जी के जम्बू से उत्पन्न हुए और फिर हमने अपने अपने बाद में अपने अपने जले में अपने अपने जल की सेटिंग की और करके फिर तैयार कर दिया लेकिन उनका सूत्र शंकर जी में है तो ये लोग जो है व्याकरण जो है शंकर जी के उपासक हैं जो भी जातन सीखना चाहे शंकर जी की पहले उपासना करे फिर जाकरण सीखे तो हो जाए जाकरण आ जाए अभी शंकर जी की भी उपेक्षा करें अरे कहा शंकर जी का होने हम जाकरण कर देखते हैं कि उनको व्याकरण आती नहीं उनकी छोड़ी बहुत पड़ते हैं तो खंडित हो जाती है अधूरी व्याक रह जाती ऐसे ही संगीतकार जो है वो शंकर जी की तरह उपासक होते हैं जो हम जानते हैं शंकर की सरस्वती की उनकी उपासना करने वाले होते हैं तो डमरू जी राजा चले बसंत चल बाजी बाजा अब ये डमरू की बात और उसके ये स्वर कैसे उत्पन्न हुए इसका भी फिर अपने शास्त्रों में वर्णन है जगह जगह प्राणों आदि में और विद्वानों ने अपने लिखा है कि परमात्मा जो है वो हो तो निर्विकार शब्दातीत है लेकिन उस परमात्मा से जब शस्य उत्पन्न हुई तो जब कुछ भी नहीं था सबसे तो पहले परमात्मा में एक स्फोट हुआ अब देखो ऐसा कुछ लोगों के विचार है कि नाम रूपों की उत्पत्ति हुई तो जो है रूप की उत्पत्ति पहले हुई और फिर उनके नाम रखे गए एक सिद्धांत ये है कि नाम की उत्पत्ति ध्वन की उत्पत्ति पहले हुई और रूपों की उत्पत्ति उसी के अनुसार हुई और दोनों अपना अपना मत सिद्ध करते हैं तब तो देखो बड़े बड़े विद्वान संसार में हो हैं और वो अपनी अपनी बुद्धि उन्होंने लगाई दूर दूर तक गए हैं वो सब समझने की बात जितना जितना अध्ययन करो उतनी उतनी ज्यादा गहनता गंभीरता शास्त्रों की मिलती है तो उतरी सब थोड़ा ही इतना हम लोग जानते हैं मात्र सब को थोड़े। ने ने कितना कितना भंडार भरा हुआ ज्ञान का भंडार फिर इस प्रकार से कैसे कैसे सोचती हुई चले बस यहीं चढ़ बाज यहीं बाजा ये बैल जो है नंदी जो है ये धर्म है शंकर जी धर्म के ऊपर आरूढ़ रहते हैं इसका जो नंदी जो है उसको धर्म का प्रतीक है उनका झंडा भी जो है वो शंकर जी का है वो भीतु उसमें झंडे में भी ब्रखभ है बैल झंडे में भी उनके बना हुआ तो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है जब भागवत आप देखते हो तो भागवत के प्रारंभ में ही राजा परीक्षित की कथा आती है तो राजा परीक्षित ने एक बार देखा के बड़ा भयंकर काला व्यक्ति एक बैल को मारता चला रहा उसके पीछे और बैल लग रहा है और भाग रहा है बैल और भागे नहीं भाग पाता है उसकी तीन टांगे कमजोर हो गई हैं टूट रही हैं एक टांग मजबूत रह गई अब ये सब वो बैल क्या है वो फिर वहीं भागो तो बता दिया जाता है ये बैल धर्म है कलियुग में आकर के इसकी तीन टांगे टूट गई है एक टांग रह गई है दान वाली एक टांग रह गई है और तप की यज्ञ आदि की तीन टांगे जो उसकी टूट गई है तो धर्म जो है वो बैल जो है वो हो धर्म का प्रतीक है शंकर जी भी बैल के ऊपर आरूढ़ है कि मैंने धर्मारूढ़ है अब धर्म के आरूण यही दिखाई देता है जब उत्तरकांड में देखते हैं काकभूषुण्ड अपने पूर्व जमन जीवन, जीवन की कथा सुनाते हैं कि जो वो एक जीवन में शुद्ध थे और शंकर जी की उपासना पूजा कर रहे थे तो उज्जैन में कालेश्वर महाकालेश्वर के मंदिर में तो उनके गुरु आ गए और गुरु की इन्होंने अनादर किया उपेक्षा की तो उससे शंकर जी रुष्ट हो गए क्यों शंकर जी फिर कहने लगे कि भाई धर्म की रक्षा करना तो हमारा काम है और यह तुमने अधर्म कर दिया इसलिए तुमको दंड के रूप में साथ देना आवश्यक है बने रहो तुम चाहे इत्य उपासना आप देखो यहां ये पता लगता है कि उपासना करने वाला व्यक्ति भी धर्मपरायण पहले हो अध्यात्म के क्षेत्र में धर्म की आवश्यकता पहले है उपासना ही बाद में है उपासना करने वाला धर्म को छोड़ करके उपासना करेगा तो उपासना उसकी तो रक्षा नहीं कर सकती <स्थाथ> ये सब बातें जो है ये है अपने शास्त्रों की देखो समझो क्यों नहीं कर सकते <स्थाथ> <स्थाथ> धर्म जो है व्यक्ति को पहले तो धर्म की आवश्यकता है वो पालन करे सदाचार धर्म धर्म कहने अपने कर्तव्य कर्म को देखे और जो सामान्य धर्म है उनका पालन करे यही बड़े महत्वपूर्ण है जब ये सत्य है अहिंसा है अस्थ्य है अपरिग्रह है ये सामान्य धर्म है इन सामान्य धर्मों का पालन करे अपने अपने कर्तव्य हैं जो जहाँ जिस स्थान पर है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से सच्चाई से उत्साह से अपने आप उनका पालन करे तब उपासना का अधिकारी होगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा ये सब इसलिए जो है शंकर जी जो वो ये धर्म धर्म रूपी बैल के ऊपर नंदी के ऊपर सवारी करने वाले हैं तो इस प्रकार से शंकर जी सज गए तो लेकिन सजावट जो हुई तो ऊपर से तो जो साधारण बुद्धि के व्यक्ति हैं उनके लिए तो एक मनोरंजन की बात है अजीब रूप धारण कर लिए लेकिन ज्ञानियों के लिए उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण मर्म की बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें उसमें छिपी हुई है वो सब की बातें हैं तो ज्ञानी लोगों की बुद्धिमान लोगों की तो बुद्धि होती है तो वो तो उसमें इन प्रतीकों के मूल में विद्यमान जो सत्य है उसको भी जान जाएंगे और राष्ट्र को भी समझ लेंगे लेकिन जिनकी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है वो बस इसी बात का मजा ले लें कि तो देखो तरह तरह के बर होते हैं शंकर जी एक ऐसा बर बना जिसके सांप लपटे हुए हैं जिसके जथाबंधी हुई है जिसके, जिसके भरूट लगी हुई है जो बाघम्बर पहने हुए है ऐसा विचित्र बर अरे जो ऐसा रूप है वो बर काहेगा हाँ, वो तो ऐसा भयंकर भूत पिशाच ऐसा है वो ऐसे ऐसा का विवाह हो तो ये बड़ी विचित्र बात है ऐसे करके अपने मनोरंजन कर ले तो अब स्त्रियां जो है वो समय मनोरंजन करने लगी वह समय जो वहां पर देवताओं की स्त्रियां थी तो कहते हैं कि सुरुत्रिय मुस्काही देख सिव ही शंकर जी को जब देखा तो वो सुरत्रिया के मैंने अफसराए जो आई हुई थी स्वर्गी देवताओं के साथ में उनको शंकर जी को देख करके मुस्कुराने लगी क्या मुस्कराने लगे कहने लगे कि बर लाए लायक दुल्हन जग नाही के जैसा बर तो बड़ा सुंदर है इतना सुंदर भरा दुनिया में कहीं दुल्हन इसके योग दुनिया में कहा मिलेगी माने अब ये ये उपहास है व्यंग है ये उल्टी बात है माने शंकर जी ऐसे कुरूप हैं ऐसे भयंकर रूप है कि इतनी भयंकर को स्त्री हो ही नहीं सकती कहा मिलेगी ऐसी भयंकर स्त्री ये कह करके हो जाएं उनको उनका उपहास कर रहे अच्छा वाहन चले बराता ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान माँ ही वो भी और उनके साथ में जितने देवता थे सब अपने अपने सवारी चले जब शंकर जी अपने बैल पर बैठ करके वो आगे आगे चले तो सब देवता लोग भी सवारियां सज चुकी थी वो भी सब सब अपने, अपने सवारियों सवार बैठ करके उन्हीं के के साथ संकर जी के साथ जी कर लिए चलते अब देवताओं का समाज बहुत सुंदर था ये लोग तो सब बहुत रेशमी वस्त्र पहने हुए बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण किए हुए खूब चंदन वगैरह लगाए हुए ऐसे बढ़िया स्वरूप थे लेकिन शंकर जी जो है भयंकर रूप में थे तो कहते हैं कि सुर समाज सब भाते तो नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा तो दूल्हे का रूप एक अति अति दूसरे प्रकार की और देवताओं में जो सुंदरता दूसरे प्रकार की अति दोनों एक दूसरे के विपरीत अति वाले थे भयंकर रूप धारण करने वालों में से शंकर जी बड़े भयंकर रूप धारण किए और देवता लोग बड़े सौम सुंदर मधुर रूप धारण किए एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल उनके सबके रूप स्वरूप थे तो कहते हैं अब जैसी बराद, जैसा दूल्हा हो वैसी बरात होनी चाहिए लेकिन बरात जो उनके साथ नहीं रही थी तो कहते विष्णु कहा तो देवताओं को दस दिशाएं दसो दिशाओं के दसों को विष्णु भगवान ने बुलाया और उनसे कहा कि तुम अपने अपने समाज के जितने भी देवता है उन सबको लेकर के शंकर जी से अलग अलग चलो बिलग बिलग हुई चलो सब निज जो सहित समाज अपने अपना समाज बना करके एक अलग अलग, अलग चलो माने एक ग्रुप बनाओ एक देवताओं का एक जैसे दक्षिण के दिकपाल हैं तो अपना समाज लेकर के अलग चले उत्तर के दिकपाल हैं तो अपने देवताओं का समाज लेकर के अलग चले पूरब के हैं तो अपना समाज लेकर के अलग चले तो कहीं के देवता जो है देव इंद्र है किसी दिखपाल अग्नि है वरुण है ये सब दिकपाल है ये अमराज दक्षिण के दिक्पाल हैं इस प्रकार से विभिन्न दिशाओं के अनेक दिक्पाल हैं और फिर उनके अधीनस्थ तो बहुत से देवता है विष्णु भगवान ने कहा कि तो लोग अलग अलग होकर के चलो अलग सब विष्णु भगवान का ये कहना था की तुम शंकर जी से अलग होकर के अपना समाज बना करके चलो शंकर जी को चारों तरफ से घेरो नहीं।, नहीं तो शंकर जी का जो रूप है वो तुम्हारे बीच में जचेगा नहीं त्पर्य विष्णु भगवान ये कहना चाहते थे कि शंकर जी के जिन गणों ने शंकर जी का संगार किया है तो उनके गणों को शंकर जी का ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा तो उन्ही गणों को शंकर जी के साथ चलने दो और हम लोग थोड़ा बरात से अलग होकर के चलें। ये व्यवस्था विष्णु भगवान ने रखी बन आगे देखे बरे अनुहार बरातन भाई हसी करपुर जाई विष्णु बचन सुन सुर सुख निज निज सेन सहित बिलगानी मन ही मन महेशी के व्यंग बचन नहीं जाई प्रिय चन सुन तिय के रंगि प्रेरिश कलगन टेरे शिव अनुशासन आए सभयाये प्रभुपद जलज सी सिनाए नाना बान नाना वेशा, वेशा। से शिव समाज निज देखा कौ मुखहीन विपुल कर कौ बहुपदू विपुलयन कौ नयन बीना पृष्ठ पुष्ट कौ अति तन कीना तन खीन कौवत पीन पामन कौआ पामन गति दरे भूषण तो कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन कर भरे खर स्वान सुवर सकाल मुखगन बेशयित को गन बहुज न प्रेत पिशाच जो विजमात वरण नहीं बने नाचई काम गीति परम तंगीभूत सब देखत यत विपरीत बोलई बचन विचित्र विधि जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो विष्णु भगवान कहने लगे सब देवताओं से कि बड़े अनुवार बरात न भाई कि बर के अनुसार हमारी बरात नहीं है मैंने विष्णु भगवान ने ऐसे बोला ऐसा लगा कि शंकर जी तो बहुत सुंदर हैं, उनके सामने हमारी सुंदरता की कोई गिनती नहीं इसलिए थोड़ा हमको दूर रहना चाहिए बदनामी होगी वहां जाकर के भी कहते निज निज कहते हंसी कर जा केते निज़ निज़ केते पर दूसरे के नगर में जा करके वहां हंसी कराओगे तुम हंसी कराओगे देखो वर्त तो कितना सुंदर आ रहा है और ये सब बराती देखो ऐसे बराती सब चले आ रहे हैं उसके साथ में ऐसे करके लोग कहें समझेंगे तो विष्णु भगवान उल्टी बात करे मैंने हंस रहे हैं शंकर जी तो क्रूप देश धारण किए हैं और देवता लोग सब सुंदर धारण किए लेकिन वो कह रहे हैं उल्टी बात मैंने बिंग की बात इसलिए विष्णु बचन सुन शुरू मुस्काने भगवान विष्णु भगवान की बात सुन करके देवता लोग मुस्काने मन वो व्यंग समझ गए कि ये व्यंग कर रहे हैं इसलिए ये बात है सेना उस दे। सब देवता लोग अलग अलग होने लगे अपनी अपनी सेना शंकर जी से अलग करने लगे शंकर जी के छोड़ दिया सब दूर हो गए पीछे गए तो मन ही मन महेश मुस्कान शंकर जी ने सुना ये सब बात और देखा की सब देवता लोग हमसे अलग भाग रहे हैं शंकर जी को छोड़ दिया गया है तो शंकर जी मन में मुस्कुराने लगे कहा देखो विष्णु भगवान इस समय भी अब बरात का अवसर है तो यहाँ हंसी मजाक होती है ऐसी तो इन्होंने भी हमारे साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं देखो <स्थाथ> ऐसे विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान तो भगवान शंकर जी के बड़े प्रिय है इसलिए उनकी उनकी मजाक को तो शंकर जी बुरा नहीं मानते मन ही मन महेश मुस्काहही और कहते हैं हरि के व्यंग बचन नहीं जाही शंकर जी कहते हैं भगवान विष्णु भगवान की तो आदत है कि ये व्यंग बचन ही बोलते हैं तो किसी किसी को व्यंग बचन बोलने की आदत होती है तो भगवानों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीन में से जो विष्णु भगवान है वो व्यंग बचन ज्यादा बोलते हैं तो ये शंकर जी कहने देखो अब यहाँ पर भी व्यंग बोल रहे हैं बिंग बोल रहे हैं ना उमती बात बोल रहे हैं हम क्रूप वेशन की सब सुंदर है लेकिन हम ही तो सुंदर बता रहे हैं अपने आप को क्रूप कह करके देवताओं को अलग कर रहे हैं अत प्रिय प्रिय सुमत सुनत लेकिन भगवान शंकर जी को विष्णु भगवान की बात बचन प्रिय लगे उनको खराब नहीं लगे तो उसको बुलाया और कहा कि जितने हमारे गण लोग हैं उन सबको बुला तो जब बार चलना शुरू हुई तो शंकर जी चले और देवता लोग उनके पीछे हो थे और जितने शंकर जी के गण थे वो एक किनारे पीछे रह गए थे अब क्या हुआ जब सब देवता अलग हो गए शंकर जी अकेले रह गए तब भी से उन सबको जितने भी गण शंकर जी के थे उनको सबको बुलवाया गया तो वो शंकर जी के पास आ गए तो शंकर जी और शंकर जी के गणों का एक समाज अलग हो गया और उसके पीछे फिर देवताओं का समाज विष्णु भगवान का ब्रह्मा जी का आदि का इनके सबका समाज उनके पीछे पीछे अलग हो करके चला तो सब अनुशासन सुन सब आए जब भंगी ने कहा तो वो सब शंकर जी के जितने गण थे वो सब शंकर जी की आज्ञा समझ करके आ गए नहीं तो पहले संकोच कर रहे थे ये सब जितने शंकर जी के गण हैं वो सोचते थे, थे कि जब ब्रह्मा जी यहाँ है विष्णु भगवान है तो उनको शंकर जी के साथ चलना चाहिए ये बड़े लोग हैं पहले उनको चलना चाहिए हम लोग तो साधारण हम लोग पीछे रहेंगे ऐसे सोच करके वो चल रहे थे और शंकर जी के साथ जाने की हिम्मत उनके नहीं पड़ रही थी लेकिन जब भृंगी ने आकर कहा नई नए शंकर जी बुला रहे हैं तो तुम चलो वहीं चलो वहीं के पास चलो तब उनको बहुत कहने पर आग्रह करने पर और ये शंकर जी का नाम सुना सिर्फ अनुशासन सुनी भ्रंगी की अनुशासन से नहीं आए हो तब भी डरते रहे लेकिन जब भृंगी ने कहा कि शंकर जी ने बुलाया तो उनको तब गए और प्रभु पद जल जी से तिर और वो शंकर जी के पास गए उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनके साथ चलने लगे अब वो सब कैसे कैसे है सब शंकर जी के गण उनका सबका वर्णन आप कर देते हैं यहाँ पर दिखाते हैं नाना वाहन नाना वेशा उनके सबके तरह तरह के उनके वाहन है और उनके वेश धारण किए हुए भी सब जितने शंकर जी के गण वो भी तरह तरह के हैं हाँ, हमारे अब समाज आ गया, ये सब हमारे गणों का समाज इकट्ठा है तो उनको देखकर कर शंकर जी हसे हसे इस बात के कि देखो भाई सबके अपने अपने समाज होते हैं हमारा ऐसे ही समाज है और हमारा समाज कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा है ऐसे भी देख कर वो अपने शंकर जी अपने हसे अब ये नाना वाहन नाना रेशा कैसे है ये आगे विस्तार करके बताते हैं कहते कोई मुख हीन मुख काहू ये बेश नाना प्रकार की हैं कोई मुखहीन कोई किसी के तो नहीं है और कोई विपुल मुख काहू किसी के मुंह है तो कई कई मुंह चार चार छः छह दस दस बीस बीस मुंह है और बिनु पद कर को बहु पद बाहू किसी के पे हाथ पैर है नहीं और किसी के है हाथ पैर तमाम तमाम दस दस बीस बीस पच्चीस पच्चीस हाथ पैर है ऐसे तमाम माने सीधे साधे ऐसे कि नहीं दो हाथ दो पैर हो मनुष्य की तरह से हो सो नहीं है सब सबकी उल्टा सीधा जी का सबका विचित्र विचित्र के सबके रूप हैयन को नयन विहीना कोई मैंने बहुत से किसी की आंखें तो बहुत सी आंखे है और किसी के नयन भी ना किसी की आंखें और रिष्ट पुष्ट कोई शरीर पुष्ट खूब मोटा जाए बड़ा विशाल उसका शरीर है और कोई तनखीना मैंने बिल्कुल दुबला पतला बिल्कुल एक सीख है एकदम कम दे ये इसलिए कहा कि नाना देश ये नाना देश के इसी प्रकार के नाना देश है और तनखीन कौत तो पीन पावन को अपन गति धरे तनखीन छीण किसी का शरीर दुर्बल है कौवत तो पीन पावन मन मोटा है किसी का शरीर बहुत मोटा है और को अपन गति धरे और ये सब उनमें से कोई को अपन अपवित्र रूप धारण किए हुए अपवित्र रूप क्या धारण किए हुए हैं ये आगे बताते हैं कैसा अपवित्र क्या अशुभ क्या हो गया गंदा संदावेश क्या हो गया कि भूषण कराल ये आभूषण धारण किए भयंकर आभूषण धारण किए कपाल कर हाथ में कपाल लिए हुए कपाल मैंने सिर को फोड़ करके सिर का खप्पा खड्डी वो हाथ में लिए हुए कपाल और शब्द सोनित तन भरे और शब्द मैंने ताजा खून सोनित खून ताजा खून वो लेकर के शरीर में लपेटे हुए ये रूपना उनको लगता होगा क्या बड़े सुंदर लग रहे हैं तो अब देखो हर व्यक्ति की अपनी सुंदरता का मापदंड अपनी अपनी बुद्धि होती है किसी को अपने यही ताजा खून लेकर के सारे सभी में लगा लपेट लिया तो उनको लगा अब हम बहुत सुंदर लग रहे हैं देख रहे हैं ऐसे करके वो अपनी सुंदरता ऐसे बनाए हुए अब ये कैसा हुआ अपावन गति धरे या पावन रूप हो गया उनका तो खर श्वान सूर सकाल मुख अब किसी का मुंह कैसा है किसी के गधे जैसा मुंह है किसी का श्वान मने कुत्ते जैसा मुंह है और किसी का सूर जैसा मुंह है और किसी का सरगाल माने सरकाल मन भेड़िए इस तरह के जो ये किसी किसी को मुख गण और देश है तो और गह तरह तरह के बेश बनाए हुए हैं उनके तरह तरह के बहुत सब विचित्र विचित्र प्रकार के हैं उनकी गिनती कहाँ की जा सकती है कौन बतावे कितने प्रकार के हैं वो बहुजिलस प्रेत पिशाच जोगी जमात प्रेत पिशाच जोगियों की जमात बहुत तरह तरह की है वर्णत नहीं बने उसका वर्णन नहीं करते बनता अब ये प्रेत और पिछाद जितने भी सब जो है ये प्राणी है ऐसे जो कि शरीर जिनको कि मनुष्य शरीर या लौकिक शरीर जिनके नहीं रह गए जीव मात्र हैं जिनके सुख शरीर मात्र है ये सब जितने प्राणी हैं ये ये सबके सब प्रेत कहलाते हैं प्रेत वो प्राणी कहलाता है जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो जब तक दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक उसको प्रेत बोलते हैं अपने साहित्य में प्रेत शब्द प्रयास से बना है जब सुजल जीव प्रयाण करता है यात्रा करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकले और जहां जाना है वहां पहुंचे नहीं जब मार्ग में होगा तब क्या कहलाएगा यात्री हम्म, यात्री कहलाएगा घर में हो तो गृहस्थ घर है, है अपना जहां पहुंच गया तो मेहमान हो गया नाम बदल गए लेकिन जब तक मेहमान नहीं बना दूसरे के यहाँ जाकर के जब तक रास्ते में है तब तक यात्री ऐसे जीव जो है जब तक की यात्रा में है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है तब तक तो वो प्रेत कहलाता है अब उसे चाहे डरो चाहे न डरो चाहे भला समझो चाहे बुरा समझो कुछ भी समझो लेकिन उसका नाम प्रेत है तो उसके साथ में भला बुरा कुछ नहीं केवल जैसे यात्री है अब किसी को यात्री बोल दिया तो यात्री तो बड़ी अच्छी बात होती है तो कोई बड़ी अच्छी बात करो उसमें छोटार भी हो सकते हैं यात्री भले भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं सत्रह यात्री हो सकते हैं ऐसे जीव जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर जा रहा है पापी भी हो सकता, सकता, सकता है पुण्यात्मा भी हो सकता है का भी हो सकता है तरह तरह के सब हो सकते हैं इसी प्रकार से ये प्रेत जो नाना प्रकार के होते हैं तो वो प्रेत भी शंकर जी के गण हैं उनके शंकर जी के साथ में हैं और पिशाच अब पिशाचों में से प्रेतों में से वो प्रेत जो कि भयंकर रूप धारण होते हैं जो पापी होते हैं वो तो पिशाच होते हैं और उन्हीं प्रेतों में जो शुभ होते हैं कल्याणकारी होते हैं मंगलकारी होते हैं धर्मात्मा होते हैं उनका नाम योगी है अब देखो प्रेत अपिशाच और, और योगी ये तीन नाम दे दिए तो प्रेत जो है तो सामान्य नाम सबके लिए लागू होगा जितने भी जीव हैं प्राणी हैं, शरीर छोड़ के जा रहे हैं सब प्रेत है और जितने प्रेत बिगड़े हुए हैं पापी है भयंकर है स्वभाव के हैं ऐसे व्यक्ति जितने हैं वो पिशाच के हो गए और जो लोग जो प्राणी भगवान के भक्त रहे ज्ञानी रहे उदार रहे लोगों का हित करते रहे वो शरीर छोड़ के जा रहे हैं तो वो योगी कहलाएंगे योगी भी उन्हीं प्रेतों में से एक योगी योगिनिया इस प्रकार से कहलाते हैं तो कुछ कुछ तो पिशाच इस प्रकार के भूत पिशाच होते हैं ये जीव जो दूसरे लोगों का कल्याण हित करने वाले होते हैं क्षमा कर देने वाले होते हैं कोई ऐसे होते हैं जो क्षमा नहीं करते क्रूर स्वभाव को होते हैं दूसरे लोगों को मार भी देते हैं हानि भी पहुंचा देते हैं सुनते हैं समाज में ऐसे सुनते हैं शास्त्रों में भी इस प्रकार की बात आती है तो कहते हैं इस प्रकार के तमाम सभी जितने भी प्रेत इत्यादि हैं ये सब नाना रूप धारण किए जा रहे हैं अब ये प्रेत जो है कोई किसी का कुत्ते जैसा मुख क्यों है किसी का जो है ये गधे जैसा मुख्य क्यों है बात यह कि इन लोगों ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं वैसा ही इनको रूप प्राप्त हो गया है जैसी इनकी वासनाएं रही हैं, उन वासनाओं के अनुसार ही इनकी उस समय की दशा विशेष है इसलिए वो रूप ये धारण किए उन्होंने सबके साथ सब। जीव भी जो है वो हो जीव भी वासना के अधीन होता है और जब पुरुष शरीर में रहकर के उसने जैसी वासनाएं अर्जित कर ली कारण शैली की जो वासनाएं जहाँ लिखी हुई है जैसा व्यक्ति का स्वभाव टेंडेंसी जैसी बन गई तो वो टेंडेंसी जीव के साथ जाती है और जीव वही रूप धारण किए हुए उन्हीं वासनाओं का रूप के अनुसार रूप धारण किए हुए दूसरे शरीर में जाता है लेकिन वो रूप उसका सूक्ष्म रूप होता है शरीर नहीं है उसके साथ में शरीर ही है लेकिन उसका जो है उसके साथ में इस प्रकार के जैसे मांस भक्षी तैयारी है तो स्वगाल रूप धारण किए हुए जा रहे हैं मन, लो अशुद्ध भोजन करने वाले हैं तो सुख रूप धारण किए हुए जा रहे हैं जो दूसरे लोगों को काटने वाले हैं हानि पहुंचाने वाले हैं झगड़ा करने वाले हैं वो कुत्ते की वासना धारण किए हुए जा रहे हैं ऐसे करके उनकी जैसे जिस प्रकार के व्यक्तियों ने जीवन जिया वैसे इस जीव का रूप हो गया और वैसे ही रूप हुए जीव चला जा रहा है ये सब दिखाते हैं ये सब के सब इस है कोई कोई ऐसे हैं जो मनुष्य शरीर रहते हुए तमाम पशुओं का मनुष्यों का बध करने वाले थे मारते रहते थे उनको हत्यारे थे ये तो ये लोग जब शरीर छोड़कर जब ये निकले जाने लगे तब ये जीव ऐसे क्या करते है? इनको बड़ा अच्छा लगता है खून लेकर के शरीर में अपने लपेटे हुए हैं तो बड़ा उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनके संस्कार ऐसे बन गए हत्यारे के उनके संस्कार हैं तो ऐसे वो रूप अना धारण किए उसी प्रकार चले जा रहे हैं तो ये सब उनका वर्णन जो ये है ऐसे करके ये कर दिया शंकर जी के गण है और ये सब चले जा रहे हैं नाचे गीत तो परम तरंगी भूत सब ये सब भूत और सब अपने परम तरंगी में कुमौज लेते हुए सब गाते हुए शंकर जी के साथ में सब चले जा हैं और देखत अतिविपरीत देखने में तो बड़े ही विचित्र लगते हैं विपरीत लेकिन सब शंकर जी के गण हैं उनके सेवक है चले जा रहे हैं बोल ही बचन विचित्रिद तरह तरह के आवाजें भी तरह तरह के बोलते हैं, इनके सबकी आवाज एक जैसी मनुष्य जैसी आवाज नहीं है कहीं रूहू कहा टूटू कहीं किस प्रकार के, कहीं किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला हुए चले जा रहे हैं अब इन लोगों को शोरगुल मछाते हुए चलने में आनंद आता है चिल्लाते हुए सोरगल मचाते उल्टा सीधा शोरगुल बोलते अब सराहें तो गाती हुई चलते हैं तो उनका जब संस्कार युक्त है तो गाती हुई जाएंगे गाना अच्छा लग रहा है लेकिन इनको क्या गाना अच्छा नहीं लगता है। इनको हु हाँ हाँ। चिल्लाते हुए इस प्रकार को वही अच्छा लगता है सोर मचाने में अच्छा लगता है तो इसी जैसे भूत प्रेत है तैसा उनका स्वभाव है तैसा उनका अचान है उसी प्रकार से चले जा रहे हैं सब इस प्रकार से बारात आगे बढ़े अब देखेंगे ये बारात चलते चलते फिर पहुंच गई हिमांचल के दरवाजे पर जब वहाँ पहुंची तो फिर बारात को क्या हुआ कैसे अगवानी उसकी हुई कैसा स्वागत हुआ नान्या रघुपते हृदय सुमदी सत्यम दधा चवान अखिलात्मा भक्ति प्रयच रघु तुंगव निर धराम ने काोसित